ऋषभू मांग सबसे बड़ा कर दर्शन जो मृत्यु को सो मृत्यु का स्वागत करता है और मृत्यु को बिगाड़ का मृत्यु से चढ़ा है ya yeah. yeah. चिंता नहीं, नहीं है ये है, है। जब तक तक तब भगवान की गाथा को बस और बिनो के के पर बात के का और एक भी बताओ, का कर्तव्य तो क्या बहुत है ना चाहिए उसका कर्तव्य क्या है इस कर्तव्य तो के बताने में कुछ मत ये तो समय जिस तरह मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने जा रही थी कोई कुछ कहने जा रहा कोई कुछ कहने जा रहा था, था। भगवान की इच्छा थे भगवान के ठाकुर जी मृा की जो सुनते हो <activities> ये का <स्कित्वार> ये <स्कित्वार> है का को घंटे का का में है संदर्भ ठाकुर के से का नहीं। और हमसे तो तो विद्यमान तो तो तो तो तो <ताँ> तो तो है और जो विशेष है कुछ विशेष राजा ने पूजन किया है सोशो प्रचार पूजन किया है पीड़ित पूजन किया है के प्रचार से पूजन किया है संबंधी तुम्हारा तो तो तो तो तो तो तो इस का क्या है तुम्हारा कौन है परीक्षित स्पष्ट के साथ ही तथा निकलिए नहीं है पहले थी थी एक, तो एक प्रवाह करने जा रहे हैं। कृष्ण कथा गंगा का प्रवाह तुम्हारे द्वारा हो रहा है तो लोग आदि में है जिसके ऐसे कंचू पे मैंने पढ़ा जो में रह है। पर कली जिसके में है, ऐसे एक है Dopodala, कह नहीं दिया आनंद विश्व विश्व कह नहीं दिया मर्यादा कह दिया इस शब्दों का इस शब्द है शब्द का कहा, पहले फिर पढ़ा भक्त महापुरुष तो की संबंधी हैं अर्थात भगवान कृष्ण के भांजे के पुत्र है महापुरुष महाभगवत है दोनों तरह से सुन बन जाता है इसलिए हम उसको सुनावरी निश्चित सुनावी हम उससे सुनने साथ जो पंजा है साथवान के विराट स्वरूप का भगवान भगवान में सूक्ष्म स्वरूप का भी वर्णन फिर भगवान के स्वरूप भगवान के स्वरूपों में जो अपना मन नहीं लगाता वो वास्तव में मंद हो जाता तीन बार का भगवान ब्रह्मा ने तीन बार वृद्ध का करके एक बात किया है भगवान ब्रह्म का मनीषया भगी है है बुद्धि जो के में भगवान के चरणों का प्रेम इस प्राप्त हो इन सारे अध्ययनों का फल है सर्वदा शो कव्यव्य इसलिए सर्व भगवान का स्मरण करना चाहिए कीर्तन करना चाहिए और तो भगवान का ही श्रवण तो भगवान के स्मरण से कीर्तन से श्रवण से क्या होगा विषय तो के द्वारा जो अशुद्ध का अंशुषकरण है वो भविच्य स्वरूप किसी भी भाव से भजना हो तो ठाकुर को ऐसी तो औरों और कामना कामना का इस कामना से इनका हो, इस कामना से इनका इनका कामना राय देते हैं कि किसी भी प्रकार की कामना हो तो ठाकुर की के यदि पुरुषांतर परमात्मा de la विराग ये कणवे गिल्लीड़ा पत्थर है पत्थर परो वार्तावरण उदयम पतीडम यत्के यबाले हरिनाम धियली नबी की आठ गजला अधिकारु निप्रीतम काकरधीश वर्षा हुई तो अब तक तो थी तीसरी आत्म तो अपनी आत्म जाया, जाया।, जाया। सुख सुता है सुता सुख से सुख सुतल आगा जाया सुु लगिन बंधु सुनमें परेशानी होगी ना का अक्रम का किया। के के और के के बैठ जाइए और आसम चले जाइए और अपने पास और छो चक्रों का वेदन करके को का सो सत्योग तो रास्ता है कि सीधे और और भी भी लिए वो जलाता, घूमते हुए हुए करते इसका नाम लखनऊ sim muito bem tudo bem isso é minha primeira, <risos> primeira volta बिल्कुल आज नहीं सुनाएंगे। भगवान गृहत् यद्वायो भगवान्खिश्वर हितवा श्री परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि महाराज मैत्रेय जी और विदुर जी का समागम कब हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं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 ना हमारे पास पात्र है न हमारे पास साधन है अर्चना का न हमारे पास बैठाने का साधन है ये भक्त का दैनीय है उनके पास साधन भी था उनके पास पात्र भी था और उनके पास स्थान भी था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 का पात्र भी था पात्र भी था साधन भी था स्थान भी था जिनके चरणों में बैठकर हमने श्रीमद भागवत का अध्ययन किया है मेरे पितामह मेरी परंपरा की संपत्ति है कोई हमने इसको पढ़ा लिखा वो कहा करती थे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 ठाकुर जिसमें पधार जाए वही घर संपत्ति है जिस घर में ठाकुर न पधारे उस घर में विपत्ति यादुरारी ने पूछा हमारे घर में आएंगे विदुर जी महाराज का कार्पण्य बोल रहा था दैन्य बोल रहा था हम साधनहीन है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 कृष्ण कहा भगवान कृष्ण दौड़ करके आते हैं लेकिन वो कृष्ण तो रथपरी हैं ही जिनका स्वागत हो रहा है कृष्ण दौड़ के आते हैं बिजरानी के मंगल में चरणों को पकड़ते हैं प्रणाम करते हैं कहते आज में आपके घर में आऊंगा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 मैं तो वैसा हूं तुम क्या बांधेगा दुर्योधन ने पिकारा चारों तरफ से खड़े हो जाओ लोग अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो जाओ इस कृष्ण को जाने मत दो कृष्ण ने कहा तेरा लक्कड़ादा भी मुझको नहीं बांध सकता तू क्या बांध मैं तो यो चला पकड़ ले तेरी सामर्थ्य हो तो देखते देखते लोग देखते रह गए भगवान श्याम सुंदर कहते माता जी किड़ा खोलो मैं आ गया माता जी किड़ा खोलो में आ गया किवाड़ा खोलो में आ गया भगवान कृष्ण की मंगलमयी वाणी को सुनकर ध्रो विदुरानी दौड़ी दौड़ी विदुरानी बिदुर जी महाराज ने जब देखा कि भगवान कृष्ण का अनादर हो रहा है बिदुर जी महाराज वहां से दौड़कर कितनी घर आ गए रानी खोला भगवान कृष्ण खड़े पति की ओर देखती है तुम तो कहते हैं नहीं आएंगे आ गए कि नहीं आ गए तुम्हारे प्रेम की भी इनके भाव इनका भाव उनकी भाव ग्राहिकता है बढ़िया हाँ। पौरव इंद्र गृह में स्वीकृत आत्मसात कृतम आत्म कृतम अने का मतलब क्या होता है आत्मीयत्व स्वीकृत ये मेरा है ये मेरा है घर किसी दूसरे का नहीं है ऐसा समझकर किस घर में आए ये मेरा घर ये तेरा घर कैसे तुम्हारा घर कैसे कि ये मेरा घर इसलिए है कि मेरी बिदुरानी इसमें रहती है मेरी बिदुरानी मेरी बिदुरानी इसमें रहती, रहती। इसलिए मेरा ऐसे भाग्यवान थे श्री बुदुर जी महाराज और श्री बिदुरानी जी महाराज उन्होंने अपने साधन संपन्न घर को छोड़ दिया छोड़ दी बात ऐसी हुई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 बहुत सुंदर उपदेश किया है भाई गुरु जी महाराज और उपदेश करने के साथ साथ फटकारा कि तुमने क्या नहीं किया उन पांडवों को लाक्षागिरी में जलाया राजरानी रानी जोपदी, मैं राजरानी शब्द कह रहा हूं राजरानी रानी जोपदी और तुम्हारी पुत्रवधु कि साड़ी खींची जा रही थी तुमने उसको बचाया नहीं तुमने एक बार अपने मुख से कहा नहीं और तुम्हारे मन ने सोचा कि मेरे पुत्र ने धर्म से जीता है अब तुम्हारा मंगल होने वाला है नहीं अब तुम्हारा निश्चित मंगल है यदि मंगल चाहते हो तो तेजासवम कुल कौशल आय अपने कुल की कुशलता के लिए इस आशय का परित्याग कर दो इस दुर्योधन दो का परित्याग कर दो संत बेला बोलता है संत लाग लपेट की बाणी नहीं बोलता लाग लपेट की बाणी व्यवहार ही बोलता है साधु नहीं बोलता साधु को व्यवहार से क्या मतलब साधु को तो ठाकुर जी से मतलब सचिव वैद्य गुरु तीर जो प्रिय भोले भय आस राजधर्म धन तीर कर ही ना संयोग था संयोग नहीं ठाकुर की प्रेरणा ठाकुर था। कहते हैं जब तक बिदुर इस राज्य में रहेंगे तब तक इस राज्य का विनाश मैं नहीं कर सकता जब तक बिदुर इस राज्य में रहेंगे तब तक मैं इस राज्य का विनाश नहीं कर सकता राम जी क्या ठाकुर को पता नहीं था कि श्री सीताजी लंका में है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 कौन ले गया है कहा ले गया है सब दिए सब कुछ बताया मैं महाराज श्री जनक नंदिनी को रावण ले गया है लय दक्षिण दिश गयो गुसाई बिलपति अति कुल दक्षिण दिशा में गया है निश्चित लंका में गया है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 पता मैं बता रहा हूं लंका में है व्यक्ति का नाम मैं बता रहा हूं रावण है तो बाकी तो नहीं है ठाकुर नहीं जाते ठाकुर क्यों नहीं जाते क्यों कोई सहायक नहीं मिला अकेले क्या करेंगे किमत शत्रु हन ने सहाया बंदरों के सहाय की अपेक्षा है ठाकुर को नहीं जाते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 पहले विभीषण आवे तो फिर मैं चलू हनुमान जी से कहते हैं कि जाकर के तो काम करके आना है काम क्या करना है कि मेरा विभीषण निकल आवे यही काम है और कोई काम नहीं है हनुमान मेरा विभीषण निकल आवे यही काम है और कोई काम नहीं है मेरा विभीषण जब तक नहीं आएगा जब तक हम लंका पर आक्रमण नहीं करेंगे भाव उख भक्त हृदय के सम्राट पूज्य पाद आचार्य चरण विश्व बंद महात्मा गौतम तुलसीदास जी महाराज लिखते है कि अस कहीं चला विभीषण जब ही आयु हीर भय सब रावण जब ही विभीषण त्यागा भयो विभवी आभा ठाकुर ने कहा जब तक महाराज रहेंगे तब तक पांडवों का पक्ष दुर्बल है विदुर जी रहेंगे उस पक्ष में रहेगा पांडवों का, तो का पक्ष दुर्बल विदुर निकल जाएंगे पांडव का पक्ष सबल हो जाएगा तो पांडव का पक्ष सबल क्यों होगा तो कि पांडवों का पक्ष सबल मेरे हृदय से रहने से होगा और मेरा हृदय विदुर के साथ है इसलिए निकलना चल दुर्योधन ठाकुर को चाबी घुमाते कितनी देर लगती है दुर्योधन ने आकर के महाराज बड़ी कठोर वाणी का प्रयोग किया इसको कौन बुलाया है कुटिल को इस दासी पुत्र को किसने बुलाया तो जहा खाता है उसी घर का कर नाश करता है इसको मैं इसका प्राण दे दू इसके पहले इसको भदक रहा ऐसा कहता है मत्रोपजुह दासन पुष्ट तस्वती पर आस निर्वास्यता आसु पुराक्ष जो दास कहता है ना वही स्लोकर वही कहने का प्रयास करता है तो, महाराज ने दुर्योधन की बात को ठाकुर की आज्ञा सुना दुर्योधन आरी समय में मुझको निकाल रहा है जबकि जानता है मैं अभी अच्छी भी हूं उसका मतलब ठाकुर की आज्ञा है यहां से भगवान धनुष को उतारा दुर्योधन के दरवा दरवाजे पर, पर दुर्योधन के दरवाजे पर क्यों धन शोष लेकर निश्चिंत हो गया दूसरे की मदद नहीं करूंगा और सारे अस्त्र छोड़ दिए सब कुछ तो छोड़ दिया मेरे कृष्ण मेरे आराध्य अब मैं तुम्हें तुम्हारी शरण में आ रहा हूं अब तो मेरे अस्त अर्थात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 उर्गा हे महनीय कीर्ति हे विपुल कीर्ति यद यदि विभावयंती तत्त बसु तत्त बपू सद अनुग्रहाय प्रणय से जिस जिस बुद्धि से अगर वो कहता है मुरली ले लो आप फट धनुष छोड़ दियो मुरली ले लेते ले वो कहता मुरली छोड़ो धम्स ले लो आप फट फटफली होते हो हो छोड़ो इसको चक्र ले लो चक्र आ जाता है याद है आपको कल श्रीष्ण पितामा ने कहा था हटाओ दो भूजा चार भूजा लाओ याद है लाओ चार भूजा और चार भूजा जब आई देव की गति हटाओ इसको या फिर उपसंघर विश्वात्मन अदोरूपम अलौकिकमने से शिशु बन गए गएगा अब इसके ऊपर मैं क्या व्याख्या है इसके ऊपर व्याख्या करूं तो आपका चार घंटा कुछ नहीं है यही एक लाइन चार घंटा नहीं चार दिन मेरे लिए कुछ नहीं मैं भक्ति की आवेश बुद्धि से नहीं कहूंगा बुद्धि में तो मेरे एक, एक शब्द नहीं है महाराज व्याख्या करूंगा मैं हृदय से रोंगा वो आप रो ही नहीं समय होना चाहिए वाली लाइन है सद अनुग्रहाय पूजी स्वामी श्री कृपाती जी महाराज की मुख से सुनिए हुई बात सुनाऊ वो कहा करते थे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 और पांचवी सृष्टि तत्त इंद्रियों के देवताओं की त्रियों की इंद्रियों के देवताओं की सृष्टि वाक्य लेते चले आद्यस्तु महत सर्गो गुण वैषम्यत्म द्वितीय स्त महत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदय भूत सर्ग तृतीय द्रव्य शक्तिमान चतुर्थ इंद्रिय सर्ग यस्तु ज्ञानक क्रियात्मक वैकारिक देव सर्ग उसी में मन भी है पंचमो यन मयम मन असठस्तुतामस सर्ग फिर मार्ग अविद्या की सृष्टि हुई महाराज अविद्या की सृष्टि हुई है और फिर उसके बाद ये पेड़ हैं पौधे प्रकार की सृष्टि ये भी हुई है महाराज वनस्पति औषधि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 उसको नीलगा है, है? दो खुरवाले खुरवाले इन सबों सब सृष्टि और इसके बाद एक सृष्टि और की है जिसका नाम है मनुष्य मनुष्य की सृष्टि और मनुष्य की सृष्टि के बाद फिर देव देवशर्य की सृष्टि की इस प्रकार से दस प्रकार की सृष्टिया लेकिन दस प्रकार की सृष्टियों से संतोष नहीं हुआ तो फिर उन्होंने दस महापुरुषों का आविर्भाव किया हाँ दस महापुरुषों का पुनः आविर्भाव किया है बड़े बड़े महर्षियों का आविर्भाव हुआ महाराज इसमें बड़े बड़े श्रीराम श्री राम दस नहीं पहले पहले सनक सनंदन, सनत कुमार सनातन का आविर्भाव किया और इनसे कहा कि महात्मन आप लोग सृष्टि करो इन्होंने कहा महाराज हमको इस पछड़े में मत डालो हम तो ठाकुर का भजन करेंगे हमको इस पछड़े में मत डालो हम तो ठाकुर का भजन करेंगे जब उन्होंने ऐसा कहा तो ब्रह्मा को क्रोध आ गया मेरे पुत्र मेरी आज्ञा नहीं मानते आंखों से एक बालक उत्पन्न हो गया महाराज। नील लोहित भगवान वही अब उत्पन्न हो कहते हैं हम हमारा काम बताओ हमारा नाम बताओ हमको स्थान दो ऐसा कुछ देता हूं तो तुम्हारा नाम क्या है क्यों बालक पैदा होकर के रोने लग गया कि तुम रोए हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है यद रोदी सुर बालक तदस्ताम अभिधाष्य नामना रुद्र इति प्रजा तुम्हारा नाम रुद्र है और तुम्हारे स्थान जो है ये हृदय इंद्रिय प्राण व्योम वायु अग्नि जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा और तपस्या ये तुम्हारी स्थान और तुम्हारे ग्यारह नाम होंगे मनु मनु महीनस महान शिव ऋतक ध्वज उग्रदेता भाव, काल महादेव धर्तव्र और इसके बाद ग्यारह तुम्हारी ग्यारह तुम्हारी शक्तियां होंगी रुद्राणी है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 आप यहाँ की प्रश्न है जाकर तुम व्यवस्था करे ना उथा फिर सुन लीजिए कथा सुनाइए लोग कश्य रूपम अभुद्वेधा दो ब्रह्मा के स्वरूप हो गए अब सुन लो कथा तुम श्रृंखला टूट गई है कथा ऐसी रहेगी लेकिन से कह रहा ब्रह्मा के दो शरीर का दो विभाग हुआ एक से श्री मनु महाराज और एक से श्री और इन्हीं से आगे महान सृष्टि हुई है मनु महाराज के प्रत्यक्ष माताजी माता जी फल वही रख लिया मनु महाराज के दो पुत्र और तीन पुत्रिया हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत ये दो उनके पुत्र हैं रामजी दो पुत्र हैं और तीन कन्याएं हैं उनकी आकुति देवहूति और प्रसूति आकुति का विवाह रुचि से हुआ है और देवहूति का विवाह कर्दम से हुआ है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 नहीं आता अपनी उस प्रिय पत्नी को पा करके शत्रुपा को पाकर के श्री मनु महाराज ने क्या किया है मनु और शत्रुपा ब्रह्मा के शरीर से पैदा हुए दो विभाग हुआ है हुँ? तो लोग शरीर फट गया उससे दो हो गए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 मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूं क्यों पीछे पीछे चलता हूं चलते क्या इसलिए कि भक्त ने पी रखी है मैं भक्त तो के पीछे पीछे चलता हूं क्योंकि उसने पी रखी है मैं कोई चोरी से नहीं कह रहा हूं कोई छिपा के नहीं कह रहा हूं कान में नहीं कह रहा हूं लाउड स्पीकर पे कह रहा हूं भक्त ने पी रखी है <H Deutschlands>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 मैं नित्य चलता हूं नित्य मतलब इनकी कभी उतरती नहीं हो मैं कभी छुट्टी पाता नहीं इनकी कभी उतरती नहीं हो मैं कभी छुट्टी पाता नहीं अनुजा में हम नित्यम तू ये नित्य और जो मैं इनके पीछे पीछे चलता हूं इनके चरण संभाल के तो पड़ते नहीं इनके चरण संभाल के तो पड़ते नहीं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 और जब स्त्री हृदय पक्ष की नहीं होगी मस्तिष्क पक्ष की होगी तो अनर्थ डाले वो, वो प्रबल अमला हो जाएगी फिर वो संभालने नहीं संभालेगी, संभलेगी और पुरुष कहीं मुझे क्षमा करना अगर पुरुष हृदय पक्ष का हो गया तो फिर दुनिया के काम का नहीं रहेगा वो तो ठाकुर के काम का है, अगर पुरुष हृदय पक्ष हो गया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 दो प्रकार की दो प्रकार एक हृदय पक्ष प्रधान और एक मस्तिष्क पक्ष प्रधान ये दो विभाग हुए, स्त्री और पुरुष और इन्हीं स्त्री पुरुषों से सृष्टि का क्रम आगे चला श्री बनु महाराज ने कहा ब्रह्मा जी महाराज से कि तो मैं करूं लेकिन लोगों को पैदा करके रखूं कहा कोई जगत होनी चाहिए घर तो होना चाहिए आज्ञा करने के लिए तैयार है हम भगवत भगवत वर्तेमी वसूद सूदन अमीव सूदन माने तो मान कभी सुना नहीं तो सुना है।, है आप आप मधुसूदन तो है ही अमीव सूदन है अमीव पापम सूदय थी, थी अमीव सूदना आप पाप सूदन है आप पापों को नष्ट करने वाले स्वामी हमको जगह बताओ ये जगह है कहां से दे तुमको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 भगवान वाला होता हो और भगवान शिवरा बड़े जोर से गर्जना महाराज भगवान यज्ञ पुरुष जगर जागेन्द्र सन्निभा बड़ी भयंकर गर्जना हुई उनकी और गर्जना से ब्रह्मादिक सब प्रसन्न हो गए ब्रह्मांडम हर्षया मासजोत्तम तो का प्रतिस्वनेता स्वता महाराज भगवान बड़ा कबड़ा मंगलमय स्वरूप है भयंकर तो है लेकिन मंगल में उबा रहा ऊंचाए हुए बाल में पूछ तबाला खच रहा कठोर बड़े कठोर है सदा विधुन्वन अपने सटा झुमा रहे कंधु के बालों को सटा बोलते हैं सदा जुमा रहे उनके बड़ी करे करे हमारे और अपने खुर से जमीन खोल रहे खोल रहे कुछ बड़ी रहे। और बड़ी चमकदार नेत्र हैं उनके बड़े चमक रहे बड़ी प्रकाशवान हैं भगवान अकराल भी, अकराल अकाल अकड़ालढ़े तो कराल है लेकिन दृष्टि बड़ी कोमल हैमल इस, दृष्टि से ब्रह्मा को देखा ब्राह्मणों को देखा जो स्तुति कर रहे हैं और भगवान आगे बढ़े भगवान आगे बढ़ करके अपने दाढ़ों से पृथ्वी को उठा दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करवा भगवान ने अपने दाढ़ों से डाढ़ों पर पृथ्वी को धारण किया तो भगवान के मुख का समस्त सौगंध जाकर के पृथ्वी में भर गया भगवान का समस्त सौगंध पृथ्वी में भर गया और तब पृथ्वी का स्वरूप हो गया गर्भवती दुनिया में जितनी भी दंध है ये सारी की सारी दंध पृथ्वी से आई है और पृथ्वी में ठाकुर के मुख से पृथ्वी गंभवती हो गई अपने डाढ़ों पर, पर, पर इसको धारण किया डो पर धारण किया महाराज और उधर से महाराज डाड़ों पर घर के जब चले अपनी प्रिया को अपनी प्रियतमा को डाढ़ों पर घर के जब चले ठाकुर इधर से महाराजा गया हिरण्याक्ष और हिरण्यक्ष कठोर बाणी से ठाकुर को भर्सना करने लग गया ठाकुर की तो ठाकुर के हाथ में जो तो चक्र रहता है उस तो ठाकुर को तो कोल नहीं है भगवान बराह को क्रोध रही है लेकिन चक्र कहता है क्या देख रहे मगर रहते हुए भी आप इसके तैर होकर ने कहा तैत भगवान ने क्या किया सुनाभ संगीपित तीन सुना सुनाभ संगीपित ब्रम्यू भगवान का संगीपित क्रोध आया नहीं क्रोध जगाया गया जगा सुना ना भी बड़ी अच्छी है द्वारा संदिप्त जो क्रोध है आ गया था उसके उसको मर गया और ये मर गया तो महात्मा ने स्तुति की श्री बिद्यु जी महाराज के काम महाराज गुला कथावाचक तो कथा तो बे आगे बढ़ाने महाराज लेकिन श्रोता आगे बढ़ने नहीं देखिए सही कथा तो हो गई पूरी हो गई मैं पूरी करीब आप कुछ जल्दी तो से निकल गए आप तो सब मालूम है महाराज हमें तो मालूम है नहीं। पासना उनका हृदय था उन्होंने याचना की महर्षि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 क्यों क्या शंकर जी तो अपने हैं ध्यान देना शंकर जी तो अपने हैं देवी भूल जाओ उनका कोई ना अपना है ना कोई पराया है ऐसे कहते नोवा ना परोवा नो नोत कश्चित विगरिहा उनका कोई अपना नहीं कोई बेगाना नहीं अगर जन्म दंड अपराध करती हुई पकड़ी जाओगे तो दंड मिलेगा जिलेगा मिलेगा लेकिन महाराज भूत सवार था मान नहीं विवश कर दिया परिणाम स्वरूप गर्भस्थापन हो गया नशा उतर गया द्वितीय कश्यप पत्नी हो गई जाके प्रार्थना करने लगी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 भविष्यवा भद्रा तवा तवाभद्रऊ अभद्रे जाठरा धमऊ हे अभद्रे ये तव जाठराधमऊ अभद्रऊ भविष्य निश्चित और इस सारे लोगों को लोगों के पालकों के सहित क्रंदित कर दी गए लोकांश चंडी मुहु आक्रंदयता सुधार बहाती हुई सिद्धि दीति भगवान कश्यप के चरणों पर महाराज कृपा करो पाई मां पाई मां अब तो जो गलती हो गई है हो गई है गर्भस्थापन भी हो गया है अब तो कृपा करो महात्मा बिगड़ी को सवार देगी महात्मा थे उन्होंने कहा देखो देवी अभी आपके पुत्र तो नीचे ही होंगे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 सोना भी नहीं चाहिए टांग पसार करके अगर बीमार होता है ना तो भी उठ के बैठ जाता है मेरी मां कहती थी जब मैं कभी बीमार उमार रहता था बुखार बुखार रहता था बेटा काल में हो गई बैठ जाओ उठ के बैठ जाओ मुझे याद याद काल के समय सोना नहीं चाहिए खाना नहीं चाहिए और कोई भी दुष्कृत्य नहीं करना चाहिए नहीं? भगवान के, के के का का। भगवान के भजन के अतिरिक्त कोई सुकृत्य समझो तो उसको भी नहीं करना चाहिए केवल भगवान का भजन करना चाहिए भगवान के भजन के अतिरिक्त कुछ नहीं करना चाहिए काल के समय भगवान का भजन करना श्री दीदी के रोने के बाद भगवान कश्यप कहते हैं कि तुमने बड़ा पश्चाताप किया है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 पुत्र तो पुत्राणाम भविता एक सतामता उन पुत्रों में एक पुत्र भगवान का भक्त होगा वो कैसा भक्त होगा कस वही महाभागवतः आप समझ गए ये पुत्र कौन है हिरण्याक्ष और हिरण्य होंगे पुत्र दीति जी और उनका भक्त पुत्र होगा प्रहलाद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 और महात्मा महात्मा होगा महानुभाव उसका प्रभाव भी बहुत विस्तार होगा और महाता बड़े से बड़ा होगा अनुभाविता सही अपने बड़ी हुई भक्ति के द्वारा जिसका अंतकरण पवित्र हो जाएगा अनुभावित हो जाएगा उसमें भगवान का निवास होगा और वो अलम पटह होगा लोभी नहीं होगा, बड़ा शीलवान होगा गुणों का खजाना होगा दूसरों की संपत्ति को देख के प्रसन्न होगा अभूत शत्रु होगा उसका तो कोई शत्रु नहीं होगा उसको मारने वाला भी उसका शत्रु नहीं होगा अब देखो लोग कहते हैं आजाद शत्रु महाराज कैसे हुए युधिष्ठिर महाराज उनका तो शत्रु दुर्योधन था दुर्योधन शत्रु रहा होगा लेकिन युधिष्ठिर ने उनको शत्रु नहीं माना इसलिए वो तो अजात शत्रु वो आजाद शत्रु होगा ऐसा तुम्हारा पौत्र होगा पौत्री दृष्टा कुंडल मंडितान और प्रत्यक्ष साक्षात्कार भगवान का करेगा ऐसा आपका पुत्र होगा दीती बड़ी पसंद, अब जो बिगड़ गई हो तो सुधरने वाली है नहीं जो सुधर गई उसको पा करके प्रसन्न हो जाए बेटे तो नालायक होंगे लेकिन मेरा पौत्र लायक होगा तो हमारी तो सदगति हो ही जाएगी वंश का नाम चल ही जाएगा ये है, दैत्य तो कहलाएगा ही इसलिए ऐसे दिवी भक्त याद रखा है द्वितीय भक्त मैत्रे उहते हैं अब वो जो गर्व महाराज स्थापित हुआ वो गर्व कैसा था राम जी संसार को दहन करने लग गया संसार जलने लग गया और द्रोप द्रौपदी महारानी उस गर्भ का मुंचल करें नहीं निकलेंगे तो संसार को कष्ट कोष्ट देंगे दीती महारानी गर्भ को छोड़े नहीं क्यों नहीं छोड़े कि मेरे गर्भ से निकल कर करके संसार को त्रास देंगे संसार को कष्ट दे सौ वर्ष तक गर्भ धारण किया बरस ब्रह्मा श्रीरा इंदिरादिक देवता सब जलने लगे सब ब्रह्मा जी के पास गए और सिर्फ ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराजी क्या है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा बताऊ क्या है कहा? कि तुम्हारे तुम्हारे अग्रज मेरे पुत्र मेरे मानसिक पुत्र सनक सरंदन सनक कुमार और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 एक तरफ से जय का और एक तरफ से विजय का और रोक लिया महाराज चास्खल अतद, जो चास्खलता भगवत प्रतिकूल शील कहा नंगे धीरे में चले जा रहे हो इसलिए पूछ के आयो हम यहां खड़े हैं तुमने देखा नहीं भगवान के प्रतिकूल श्री है पूछा और रोक दिया भगवान की दिदृक्ष मैंने भी कहा था ना भगवान की दिदृक्षा उनकी आंखों में थी और दृक्षा भंग हो गई उनको क्रोध आ गया लोग कहते महाराज को क्रोध आ गया क्रोध उत्पन्न क्यों हुआ है पहले यहां तो जाओ बहुत से लोग सरकारों की निंदा करते हैं महाराज कि को क्रोध आ गया श्री नर नारायण को क्रोध नहीं आया इसलिए सनकाधिकों से भगवान नर नारायण पूछे ऊंचे हैं मैं वंदन कर रहा हूं मैं नमस्कार कर रहा हूं लेकिन इसलिए सरकार नीचे हैं इस बात की मैं निंदा कर हूं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 उसकी आंखों में संसार आ गया था जहां उसके सामने ठाकुर थे ठाकुर की डीलाई थी ठाकुर का चरित्र था उसके सामने संसार आ गया खींच पड़ेगा झिल्ला पड़ेगा चिल्ला पड़ेगा करा उठेगा क्या क्रोधी है क्या प्रश्न है क्या क्रोधी है क्या लेकिन मूर्ख कहते महाराज बड़े क्रोधी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 महाराज नाराज होकर चले जाए इसलिए असत व्यक्तियों पर क्रोध आवश्यक है इसीलिए वेदों में प्रार्थना की जाती है मनु रसी मनु ठाकुर राम जी महाराज को क्रोध नहीं आया जब तक तो रावण ने गाली बकी रावण गाली बकरा है रामजी क्रोध नहीं आ रहा है सुनि दुर्भचन काल बस जाना ना। ना। ना। ना। ना। ना। रावण के गादी पर क्रोध नहीं आया ठाकुर जी को लेकिन जब रावण ने राम के मंत्री को मारा मंत्री हाराम कह के गिरा तब प्रभु परम क्रोध कहा रावण को ठाकुर को रावण पर क्रोध नहीं है ठाकुर को भक्त के पर है। को क्रोध नहीं आया को क्लेश हुआ क्लेश जन्म है क्रोध है। है, क्लेश क्यों हुआ? कि मेरी भंग हुआ। मेरी मेरी मेरे मन में, में, मेरे राम निवास करते थे मेरे निवास करते थे, मेरे मन की मूर्ति गायब कर दी तूने, ने आंखों की दिदृक्षा गायब कर दी तूने, इसलिए तू भगवान की प्रतिकूलशील है मेरी इस व्याख्या का आधार मूल में पढ़े ऊचु सुहृतम दिदीक्षितम अंग्रतम दिदीक्षितम दिद्रीक्षित अंग। भंग ईष का मानुजेन सहसा थपब्लुताक्षित भंग दक्षा बंग हो गई इसलिए ई सतो भी थोड़ा आया है ज़्यादा थोड़ा आया थोड़ा है आया ज्यादा आता तो ज्यादा अगर आता महाराज ये खड़े न रहते ज्यादा आता तो खड़े नहीं रहते ई सत सहसात मानुजैन और कहा तुम यहां रहने योग्य नहीं हो यो? इस दिव्य धाम में रहने योग्य नहीं हो तुम ठाकुर के नाम को कलंकित कर दोगी तुम मेरे आराध्य के नाम को कलंकित कर दोगी दोगे भगवान लोकानित्रजतम भाव दृष्टिया पापी शस्त्रो से यत्र ये क्रोध करने का स्थान नहीं है देखो स्वयं कह रहे अगर इनको क्रोध आता तो स्वयं क्यों कहते कि क्रोध करने का स्थान नहीं है।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 चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं तो पीछे पीछे लक्ष्मी लक्ष्मी जी भी चल रही रहे और आकर के ठाकुर प्रणमन करते हैं ठाकुर जी का तो बंगल में दर्शन करके क्रोध तुमको क्रोध तुरंत समाप्त हो गया सनकाधिकों ने भगवान श्री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 वो सब भी समाप्त हो गई और विशुद्ध भक्त बन गए उनके यहाँ कोई निर्गुण नहीं कोई कुछ नहीं अब उनके यहाँ सगुड़ा तरविंद नयन पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकर वायु अंतर्गत स्विवरेण चकार तेषा संक्षोभ अक्षर जुषा चित बड़ा बढ़िया श्लोक है भक्त लोग इसकी व्याख्या बड़ी मंगलमय व्याख्या करते हैं मुझे भी भक्तों से सुनिए कुछ तो बहुत ज्ञान है लेकिन प्रसंग बढ़ाएं जय विजय का से पतन हो गया है और वही जय विजय जो है आकर के कश्यप महाराज के रेत का आश्रय लेकर के दी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए वही है हिरण्याक्ष और हिरण्य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 भगवान डाढ़ों पर पृथ्वी माता को लेकर आ रहे हैं तो कहता अरे जंगली तू कौन ऐसे बोलता है महाराज बड़ा दुष्ट है ठाकुर दुखता है अरे जंगली अरे जंगली तू कौन है तो अरे मृगी तू कौन है हम तो सच सत्यम व्यय भो बन गोचरा मृगा हम सचमुल मृग हैं क्या भगवान की भाषा है हम मृग हैं तुम्हारे सिंहों को खोज रहे तो मृग सिंहों को खोजे बात बनती नहीं है व्यवहार नष्ट हो जाएगा मृग तो सिंहों को खोजेगा नहीं सिंह मृग को खोजेगा लेकिन ठाकुर कहते हैं हम बन मृग हैं तुम्हारे से सिंह को खोज ठाकुर ने इज्जत वो सिंह नहीं कहा है ये सुस्मद विधान ग्राम सिंघान मृगे कौन सिंह हो तुम ग्राम सिंह हो ग्राम सिंह तुम ग्राम सिंह हो ग्राम सिंह जानते कौन होता है ग्राम सिंह कुत्ता होता है ठाकुर कहते हैं मैं तेरे से कुत्तों को खोज रहा हूँ मैं तेरे से कुत्ते खोज रहा हूं और महाराज दोनों में घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद ठाकुर जी ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया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 आदेश दिया महर्षि करदम को जो ब्रह्मा जी के पुत्र है। ब्रह्मा जी की छाया से इनका प्रादुर्भाव हुआ है प्रजा सृज सृष्टि बढ़ाओ सृष्टि का विस्तार करो उप्रिंगण करो ऐसा आदेश दिया प्रजाति भगवान करदमह ब्रह्म मोदित सृष्टि का विस्तार कैसे हो अगर सृष्टि के विस्तार में सृष्टि का विनाश सन्निहित है तो सृष्टि के विस्तार से कोई लाभ नहीं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 लंबी चौड़ी तपस्या ठाकुर प्रसन्न हो गए तपस्या से बीच गए ठाकुर कर्जन देखा कि वो आ रहे हैं मेरे सामने आ रहे हैं आ रहे हैं बिल्कुल आ रहे दृष्टवा खेवस्थितम खड़े हो गए मंद मंद मुस्कुराते हुए पीताम्बर फटकारते हुए अलकावलियों से मंडित दिव्य मुखारविंद मधुर हसन और सुंदर सुंदर दांत उसमें से सफेद सफेद दिखाई पड़े अस्निग्ध नेत्रों से निहारते हुए ठाकुर खड़े गुरु जातो प्रसन्न हो गए आप गिर पड़े प्रणाम करना और बात है दंडक प्रणाम करना और प्रणाम में आप अपने आपे में रहते हो दंड प्रणाम में आपका आपा नहीं रहता है जब तक आपा खोगे नहीं तब तक दंड प्रणाम होगा ही नहीं आपात गिर पड़े मूर्धना क्षित क्षित मूर्धना आपातक गिर पड़े अब ठाकुर हमारी इच्छा पूरी करेंगे ये बात तो मन में आई होगी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 तथा चा हम परिका पत्नी कैसी होनी चाहिए अगर हम भक्त हैं तो हमारे हामे हामे लाने वाले हमें एक संत लाओ तो पत्नी कहे कि मैंने तो दो संतों की रोटी बना रखी है आप एक क्यों और हम अगर दो लाओ तो पत्नी कहे कि तुम रोज रोज लाती ही रहते हो हम कहां तुम तो बनाओ मुझे मेरी माँ के घर भेज दो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 और गृहस्थ रूपी यज्ञ के लिए हमारी पत्नी क्या बने गुरु गृह में धेनु ये पत्नी के लक्षण बता रहे समानशीला गृह में धेनु ऐसी पत्नी को हम चाहे भगवान ने कहा कि तुम जो चाहते हो यह पहले सोच के आए ऐसा ठाकुर कहा मिलेगा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 हमने पहले सब समयोजन बना रखा है परसों दिखवार आएंगे तैयार हो जाओ परसों दिखवार आएंगे आने के पहले शिलारत को भेज दिया जाओ हम इधर जा रहे हैं आप उधर जाओ मनु महाराज से कह दो कि ऐसा सुंदर बल मिलेगा नहीं चलो जल्दी से आज दिन निश्चित कर दिया इस दिन पहुंच जाओ शुभ मुहूर्त है बर दिखी है तिलक का भी मुहूर्त है और उसी दिन सुंदर विवाह का भी मुहूर्त है पहुंच जाओ दिन कर दिया और कह दिया दिखवार आ रहे दिखवार मतलब देखने वाले पक्की करने वाले विवाह पक्की करने वाले हुँ? आ रहे है महाराज विदित्वा तब चेत पूरा ही वो समय उचित महाराज आप चिंता मत करें आपके सामने वो परसों आ जाएंगे और परसों आकर के आपको देखेंगे आयास्यति आएंगे कौन आएगा दिद्रक्षुहु आयास्यति दिदृक्षु स्वाम आएंगे दिखवा आएंगे कब आएंगे पर स्व स्व कल कल की बात श्व और कौन आएगा कि धर्म को विद